ये हुआ हासिल में पेड़ पे नहीं उगते उन्हें तो बनाना पड़ता है प्यार से मेहनत से लगन से इस टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों का निराशा लग हर खिलाड़ी की तरिया मेरा भी सपना था देश के लिए गोल्ड मेडल लाना जो मैं करना चाहता था वो बारह बेटा करके दिखावेगा देश के लिए गोल्ड जीतेगा हमारा बेटा अपना तिरंगा सबसे ऊपर लहरा मुबारक हो भाई साहब चौथी भी छोरी हुई है मैं आपको छोरना दे पाई गलत मत समझ मन गीता और बबीता दोनों ही बहुत प्यारी है मेरा जो सपना है ना सिर्फ छोरा ही पूरा कर सके लगता है गोल्ड मेडल के लिए भारत को और इंतजार करना पड़ेगा। देखो ना भाई कितनी बुरी तरह से मारे है, है मार, -मार मन ने ना मारा था व वा ने मारा है शुरुआत इतना करी थी पप्पा मना कुतिया कह रहा था पबीता ना कमीनी। हम ना भी दर्द दो चार मैं हमेशा यो सोच के रोता रहा कि छोरा होता तो देश के लिए कुश्ती में गोल्ड लाता यो बात मेरी समझ में ना आई कि गोल्ड तो गोल्ड होता है छोरा लावे छोरी और वो चीज जो पहलवानी से इनका ध्यान हटावेगी मैं उसने हटा दी पहलवानी तब तक तंग होगा बात हमें याद रखना बेटा अगर सिल्वर जीतती तो आज नहीं तो कल लोग तंगा भूल जावेंगे गोल्ड जीतती तो मिसाल बन जाएगी और मिसालें दी जाती हैं बेटा भूली नहीं जाती हा हा हाँ के बदले शेर की एक दहाड़ है प्या तो सिर्फ चोरे करें मारी चोरियाँ चोरों से कम है के